ये प्रिय कहा गया है एक मुख्य प्रकरण और अवंतर प्रकरण तो मुख्य प्रकरण ये तो प्रधान याग में जाएगा और जो अवान्तर प्रकरण हुआ ये अंगों का भी अंगन निर्णय में व्यवहार होगा और ये अवान्तर प्रकरण के लिए कहा गया है यहाँ सदन संबंधित न्याय से ये अवान्तर प्रकरण में अंगन निर्णय होता है अर्थात अंगों का अंग कौन होगा ये जब निर्णय होगा तो अब अंतर प्रकरण प्रमाण से निर्णय होगा उसके लिए अभी दृष्टांत तो देते हैं छियानबे पृष्ठ में पृष्ठ संख्या नौ छद ये संदान स लक्षण क्या है जिसके द्वारा अंग का अंग निर्णय होता है उसके लिए कहते हैं एकांग अनुवादेन विधियम ओर अंग ओर अंतरालय सह एक अंग अनुवाद एक अंग का अनुवाद करके एक अंग अर्थात जैसे दर्श पूर्णमा सका एक अंग हो गया प्रयाज तो प्रयाज का अनुवाद करके विधियमान ओर अंतराले अर्थात तो प्रयाज का यह अंग है ऐसा एक कि विधान किया गया और फिर आगे प्रयाज का दूसरा और एक अंग विधान किया गया तो एक अंग प्रयाज उसका अनुवाद करके दो अंग और विधान किया गया प्रयाज का विधयमान ओर यह दोनों अंगों का बीच में अंतराल में और एक पढ़ दिया गया जो कि प्रयाज का अंग है ऐसे साक्षात नहीं कहा गया ये जो बाकी जो दोनों पार्श्व में दोनों अंग है वो तो प्रयाज का अंग है बोल करके ऐसा निर्णय होता है किंतु बीच में होने वाला अंग ये निर्णय नहीं है कि ये प्रयाज का है इस प्रकार के जो अंगों का विधान किया जाता है उसको संदर्श कहते अर्थात वो निर्धारित तो नहीं है कि प्रयाज अंग है बोल करके इसको सन्दर्श कहते हैं यथा अभिक्रमणे अभिक्रमण नामक याग आगे कहते हैं तद ही अभिक्रमण को बताते हैं समनयते जुहाम उपभृतस्तेजो व इत्यादि प्रयाज अनुवाद किंचित अंगम अंगं तो प्रयाज का एक अंग को विधान करके कौन सा अंग समयते समनयते लाता है जुहाम जुहू नामक पात्र में उपभृत पंचमी अंतर उपभृत नामक पात्र से क्या लाता है तेजो तेज अर्थात घृतम घृतम ला रहा है तो किसमें जूहू जूहू वो पात्र है जो कि हवन मंडप का पास में ही मतलब हबी जहां दिया जाता है वहीं रखा है तो उसी में सुबह से उठाकर के देते हैं तो अभी वो जूहू में कहाँ से लाएंगे उपभृत उपभृत हवन मंडप का कोना में एक बड़ा पात्र रहेगा जिसमें घृत रहेगा तो उपभृत से जूहू से भर करके लाएंगे हवन कुंड के पास तम्यक आनयते ये प्रथम अंग हो गया इत्यादि न प्रयाज अनुवाद न प्रयाज का अनुवाद करके यह अंग विधान किया गया ये विधान करके आगे वाक्य है यश्य एवं विदुषा प्रयाजा ईज्य प्रेभ्यो लोकेभ्यो तुदते अभिक्रम जुगोती अभिजीत ये एवं विदुषा इस प्रकार के जानने वाले का प्रयाजा ईज ये वाक्य बीच में है आगे और एक प्रयाज का वाक्य आएगा ईज्य प्रयभ्यो प्रयभ्यो अर्थात प्रकर्षण एभ्यो लोकेभ्यो इस लोकों में जब जाएगा भ्रातृव्यान तू दतें यह प्रयाजा इस लोक से जाकर के भ्रातृव्यान तू देते भ्रातृभ्यो अर्थात जो सपत्न कहते हैं शत्रु वो शत्रुओं को तू दतें तु द तु व्यथने तो अर्थात उनका शत्रुओं को वो ब्यथा देगा कौन कहते हैं प्रयाजा तो यह प्रयाज जो किए जाते हैं संपन्न किए जाते हैं वो प्रयाज इस लोक से जा करके अर्थात तो अदृष्ट बन करके भ्रतव्यां तुदते एक बात हुआ दूसरा अभिक्रमम जुहोती अभिजीत्य अभिक्रमम अभिक्राम अर्थात तो अभिक्रमण करके अर्थात परिक्रमा करके अवन कुंड का परिक्रमा करके आहवन या अग्नि का जो हवन कुंड है उसका परिक्रमा करके जुगती क्यों अभिजितई अभिजीती उसका चतुर्थी अर्थात तो जय प्राप्त करने के लिए यह जो दो बात यहाँ कह दिया गया कि प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यादत और अभिक्रम जुगती इति यह साक्षात किसका का अंग ये नहीं कहा गया ये मंत्र में है जिसका प्रयाज किए जाते हैं किंतु यह मंत्र प्रयाज में लगेगा अथवा कहाँ लगेगा ऐसा उसका साक्षात्म निर्णय नहीं है और तद अनंतरम अपि यहाँ अपि शब्द कहीं है कहीं नहीं है जो बीच वाला वाक्य हुआ उसके आगे भी यो वे प्रयाजान मिथुनम वेद इत्यादि किंचित अंगम विधीये ये प्रयाज का दूसरा अंग आया यो वे प्रयाजान प्रयाजोों का मिथुनम वेद मिथुनम वेद यह मंत्र को कहा जाता है मिथुन वेदन मंत्र और प्रथम मंत्र हो गया समानय तेजुवापभृत तेजो उसको कहते हैं कि घृतानयन मंत्र यह दोनों मंत्र प्रयाज का अंग है क्योंकि प्रयाज का अंग का अनुवाद करके ये दोनों विधान किए जाते हैं किंतु बीच में आया एवं यदुष प्रयाजा युज ये वाक्य किसका होगा ये साक्षात निर्णय नहीं होगा अतः प्रयाज अंगम्ये विहित अभीक्रमण तदंगम प्रयाज का दो अंग हो गए प्रथम अंग हो गया सामने तेजुआं उपकृतस्ते जुगा फर द्वितीय अंग हो गया योग प्रयाजन मिथुन वेद ये प्रयाज अंग दोनों ये द्वन अंग का मध्य में विहीत अक्रमणम यस एवं विदुष प्रयाज युज्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यादते अभीक्रम जुवती अभिजिते इसको अभी मंत्र कहते हैं तभी प्रयाज अंग वितम अभीक्रमण तदंगम तदंगमर्थत ये भी प्रयाज का अंग हो जाएगा क्योंकि अभिक्रमण मंत्र का दोनों पार्श्व में प्रयाज का दो मंत्र है तो ये क्यों ये प्रयाज का अंग हो जाएगा कहते हैं प्रयाजेर अपूर्व कृत्व याग उपकार भावितिथि ज्ञाते प्रयाज कर्म के द्वारा अपूर्व करके याग दर्श पूर्ण याग का उपकार करे ऐसे ज्ञान होने के बाद कथम एविर भी अपूर्व कर्तव्यम कथम ए भी ए भी अर्थात ही ये प्रयाज के द्वारा अपूर्व कैसे करेगा क्योंकि वाक्य हो गया प्रयाजे अपूर्व कृत्वा प्रयाज के द्वारा अपूर्व करके दर्शकूर्ण मास का उपकार करें कि प्रयाज के द्वारा अपूर्व करेगा कैसे ये प्रश्न होने से कहते हैं अर्थात प्रयाज में अभी कथम भावाकांक्षा है कथम कुरिया ऐसे होने से कथम एज अपूँ कर्तव्यंति कथ कथ कि कथ सामणाद शामम्य प्रयाज का दोनों अंगों का बीच में जो अभिक्रमण इत्यादि है वो सबके द्वारा शांत हो जाएगा क्योंकि दोनों पार्सो में दोनों अंग ये तो प्रयाज का साक्षात कह दिया गया कि तो जो बीच वाला है उसके लिए नहीं कहा गया और जो बीच वाला वाक्य है उसको भी उसका भी किम भावाकांक्षा है ये मैं कहाँ व्यवहार तो वह हो जाने से यह प्रयाज अंग बन जाएगा सा चाह कथम भावाकांक्षा संदर्श पटिते ही अभिक्रमणादि ही इसके सांग इसके द्वारा शांत हो जाएगा न च भावनाया कथम भावाकांक्षा अभाव पूर्व पक्ष कहेगा अंग भावना में कथम भावाकांक्षा नहीं रहेगा ये कोई शाब्दी भावना हो आर्थिक भावना हो जो मुख्य भावना है उसमें कथम भावाकांक्षा रहेगी कैसे संपादन करेंगे जो अंग है उसमें भी कथम भावाकांक्षा अगर रहेगा तो कहेंगे ये तो अनवस्था दोष होगा जो अंग है उसमें भी कथम भावाकांक्षा फिर जो आएगा उसमें भी कथम भावाकांक्षा ये तो अनवस्था भी आ जाएगा तो सिद्धांत ही कहता है कि इतनी नशे ऐसा नहीं भावना सामान्य न तथापि तत्संभव ये जो अंग भावना हुआ ये अंग भावना भी भावना है तो भावना होगा तो उसमें कथम भावाकांक्षा रहेगी तो भावना सामान्य त्यत अंगे अभी तत्संभवा तो कथम भावाकांक्षा इसलिए केवल मुख्य मुख्ययाग में कथम भावाकांक्षा होगी ऐसा नहीं है अंग में भी कथम भावाकांक्षा होगी तत्रि तो तत्संभवा अंग में भी ये कथम भावाकांक्षा होगी तभी तो अवांतर प्रकरण ये मुख्य कर्म में नहीं जाएगा कहता ये अंगों अंग अंगों का अंग निर्धारण करेगा तो अंगों का अंग जब निर्धारण होंगे तो ये संदन से पति न्याय से निर्धारण होंगे आगे अठानवे पृष्ठ में देखिए नौ आठ आगे पृष्ठ संख्या नौ आठ उसमें एक चित्र दिया है दर्श पूर्णिमा प्रधान याग प्रयाज उसका एक अंग याग एक अंग का दो अनु अनुवाद करते हैं प्रथम हो गया घृतानयन ये प्रयाज का अंग हो गया लिंग प्रमाण से क्योंकि उसमें घृत का आनयन हो रहा है कहीं एक हवन होना है दूसरा हो गया मिथुन वेदन ये भी प्रयाज अंग तो जानना है एक इसका जानना है कहते हैं प्रयाज का दोनों को जानना है उसका बीच में है अभिक्रमण ये हो गया संदन शप यह किंतु किसका अंग ऐसा निर्णय नहीं हो रहा है इसके लिए विलिंग नहीं है नहीं होने से कहते हैं अवान्तर प्रकरण प्रमाण से ये प्रयास का अंग हो जाएगा अवान्तर प्रकरण वही संदन न्याय से निश्चय होता है अगे तद् इदम प्रकरण क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम द्रव्य गुणवस्तु तद द्वारा यह जो प्रकरण प्रमाण हुआ ये क्रिया का साक्ष्य साक्षात्नियोजक अर्थात एक क्रिया दूसरे क्रिया का अंग बनेगा इससे गुण द्रव्य और गुण इनका अंगत्व निर्णय नहीं होगा द्रव्य गुणवस्तु तद द्वारा तद्वारा तद क्रिया द्वारा क्रिया प्रकरण प्रमाण से साक्षात अंग निर्णय हो जाएगा और द्रव्य गुण क्रिया के द्वारा अंग निर्णय होंगे तथा तो ही दृष्टांत तो दिखाते हैं यजेत स्वर्ग काम इत फल भावनायाम यजेत स्वर्ग काम इसका फल भावना फल भावना शाब्दी भावना है आर्थिक भावना है आर्थिक भावना जो मुख्य भावना कहते हैं आर्थिक भावना उसका कथम भावाकांक्षायाँ तो <laughs> तो ये याग कैसे करे तो कहते हैं सन्निधिपठित अशूयमक्रिया जाता उपकारिय आकांक्षा इति कर्तव्यता अन्वी अभी यजेत स्वर्ग काम है ये वाक्य सुनने से सन्निधिपठित अशूयमक्रिया जाता क्रिया जातम प्रयाजादि जोसफ है और असूर्यमाण फलकम कैसा समास लेंगे क्रिया जातम को कहेगा फलम तो श्रीयमाण फलकम और सन्निधि पठितम उसी पास में भी पढ़े गए हैं तो ऐसा जो क्रिया जातम वो कौन है कहते हैं प्रयाजादि ये उपकारिय आकांक्षया प्रयाज में फल नहीं कहा गया और असूयमाण फलकम तो इसमें अभी उपकार्य आकांक्षा रहेगा अर्थात तो मेरे से क्या संभव होगा अर्थात तो संपादन होने से क्या लाभ होगा इसको कहते हैं उपकार्य किम भावित उपकार्य आकांक्षा तो भाव आकांक्षा प्रयाज इत्यादि में रहेगा उपकार्य आकांक्षाया इति अन्वे थी तो ये प्रयाज इत्यादि इसमें उपकारी किम भावाकांक्षा रहा और यजेत स्वर्ग काम इसमें कथम भावाकांक्षा रहा तभी वह आकांक्षा हो जाने से ये प्रयाज आदि क्रिया ये मुख्य मुख्ययाग में अंग निर्णय हो गए तो उपकार्य आकांक्षाया प्रयाज इत्यादि में का आकांक्षा रहने से ये प्रयाज आदि कर्तव्यता अन्वय प्राप्त कर लेंगे क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायां अन्वय दर्शना लोक में जब कथम भावाकांक्षा होती है तो उसमें क्रिया ही अन्वित होती है कथम भावा के अर्थ था कैसे करें तो कैसे करें तो कह देगा ऐसा करिए तो दृष्टांत तो देते हैं नहीं हस्तेन कुठारेण छिंद्या कथम भावाकांक्षायां उचार्य मानो उच्चार्यों हस्तो अन्वेति किंतु हस्तेन उद्यम्य उद्यमना निपत्य उद्यम निपतने हस्त तरह तरा अन्जनमें एक न कुठारेण छिंद आज से अभी कथम भावाकांक्षायाम जिसको पता नहीं है कैसे कुठार से छेदन करना है उसको होगा कि कैसे करें कथम भावाकांक्षा है अभी हस्ते न कुठारे न छन दियात तो कर्ण हो गया no -no तो कुठार आने पर भी अभी कथम अर्थात के न प्रकारण कुरियात अभी हस्त शब्द यहाँ उच्चारण हुआ है हस्ते न कुठारेण छिंदयात तो कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्य माणो अपि हस्तों नहीं अन्वेती हस्त का अर्थात कुठार के द्वारा कैसे छेदन करें के हस्त के द्वारा कहते वाणी उच्चारण करें तो कैसे करें कहते अर्थात ये कोई तो मतलब अव्यक्त तो पदार्थ है तो ये ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है तो ये कैसे वाणी के द्वारा कहें कहते जीवा के द्वारा कहती दीजिए तो इसी प्रकार की ये नहीं हस्त हस्त उच्चारिम है होने पर भी नहीं अन्वेति किंतु उद्यम्य निपात्य इति अन्वेति अन्वितः कि हदम्य निपत्य उद्यम निपतने अन्त उद्यम निपतने इति नि सामस के निपत उद्यम कैसे के हुआ नहीं न विकल्प विकल्प है किंतु ऐसे थोड़ी है निवचन <laughs> होने से प्रगृह संज्ञा करने वाले निवचन प्रगृह तो उद्यमन निपातन ही उद्यमन निपातन एक क्रिया है तो प्रथम भाव कांक्षी क्रिया ही होगा हस्त तद्द्वारा अभी उद्यमन निपातन कैसे करेंगे कहते हैं कि हाँ कुठार है किंतु उद्यमन निपातन कैसे करेंगे तो हस्ते न करना पड़ेगा तो हस्त तद्वार तद्वारेण अर्थात उद्यमन निपातन में ये व्यवहार होगा हस्त एव अन्वी सर्वजन में एक सर्वजनीन आत्म विस्वजन भोग उत्तरपदा खेहे सर्वजनात सर्वजना ऐसे बार थी के क्रिया द्वारा उद्यमन निपातन द्वारा हस्त भी अन्वय होगा तो द्वारा हस्त अभी यहाँ अन्वय को प्राप्त करेगा उद्यम न निपातन किंतु साक्षात् क्रिया होने से अन्य हो जाएगा कथम छिन्ध्यात कहने से कहते हैं उद्यम न निपातन छिन्द्यात तो ये प्रकरण में क्रिया ही अंग रूपेण निरूपण होंगे और द्रव्य कहते हैं कि क्रिया के द्वारा अन्वित होंगे तो चाहे मुख्य प्रकरण हो चाहे अभांतर प्रकरण हो ये दोनों में ये क्रिया ही साक्षात् अन्वय को प्राप्त करेंगे तो ये सहकारी प्रमाण में छह प्रमाण होंगे गए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या तभी तो प्रकरण का विचार हुआ प्रकरण के बाद रहेंगे स्थान समाख्या कहते तो हैं इदम च स्थानादित बलबत इदम च इदम कहने से प्रकरण ये स्थानादि से बलवत है अतएव अक्षेर्दीयती राज्य जिनाती देवनादयोधर्म अभिश्य सैचन्य सन्निध पठिता स्थान न तदंगम प्रकरणात राजसुयांगम राजसूयांग अतएव अर्थात यहाँ दिखाते हैं कि स्थान से प्रकरण बलवत्त है ये पूर्व पृष्ठ में देखिए पृष्ठ संख्या निन्यानवे नाइन्टी नाइन उसमें नीचे से 99 में नीचे से संस्कृत में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नव तथा ही दस तदिद प्रकरणम दिया नीचे से दस पंक्ति में स्थानादितो बलियो भवति यह प्रकरण स्थान से बलवान है स्थान से तथा ही राजसूय प्रकरणे पशु इष्टि सोमयाग बहुत सम प्रधान भूता पठ्यंते राजसूय एक बहुत बड़ा याग है तो ये याग में सब पशु याग भी है इष्टि भी है सोमयाग भी है इष्टि जो दधि दुग्ध घृत इत्यादि से होता है सोमयाग जो सोम से सोमरस से होता है पशु पशु अर्पण किया जाता है ते ये याग का प्रकरण में बहुत सारे ऐसे याग पढ़े गए हैं और ये सब समान है इसमें अंगांगी भाव नहीं है भूता पठ्यंते हैं तथा च कचित अभिसेचनीय संज्ञक सोमयाग पठिता एक सोमयाग भी पढ़ा गया है जिसका नाम है अभिषेचनीय सारे सोमयाग का प्रकृति होता है ज्योतिषो सारे इष्टि का प्रकृति होता है दर्श मास और सारे पशु याग का प्रकृति होता है अग्नि सोम्य अभी राजस्व का प्रकरण में अभिशेचनीय नामक एक सोमयाग पढ़ा गया है ये प्रकृति याग नहीं है ये एक विकृति याग है क्योंकि प्रकृति याग तो ज्योतिषो में है तसे ही सन्निधि अर्थात ये अभिशेचनीय कर्म का सन्निधि में ही विधे बना दैव धर्मा विधेवन हाँ। विदेवन देवन अर्थात देव क्रीड़ा तो ये सब धर्म पढ़े गए हैं ये धर्म क्या है अक्षे तो दिव्यति अक्षय पासा तो उसके द्वारा दिव्यति खेलता है राजन्यम जिनाती राजाओं को जीतता है सौनह सेपम आख्यापयति सौन सेपह सुनसेबंधी सुनसे ये विश्वामित्र का पालक पुत्र विश्वामित्र तो इसको पालन किए थे तभी यह वाक्य वहाँ सुना गया है अभिषेच नामक सोम याग का सनिधि में यह वाक्य पढ़ा गया है इसमें अक्षर दिव्यती है इसलिए ये सब जो राजन्यम जिनाती सौन सेपम आख्यापयति तीन कार्य इसमें है तो इसका प्रथम अक्षय दिव दिव्यति होने से वो विधेवन इसको कह दिया जाता है विधेयना धर्म इति श्रूयंती तो राज्यम जिनाति जी जय धातु भुआदि गण्य है इसलिए कहते जिनाति जयति इत्यर्थ क्योंकि छंद में ये विकरण से व्यतीय हो जाते हैं जिनाति इत्यर्थ बहुवृच ब्राह्मणे बहुवृच ब्राह्मणे ऋग्वेद में सम पढ़ा गया सुन शेप विषय उपाख्यान सुन को विषय बनाने वाले अर्थात सुनहसेप विषय को उपाख्यान कथा तो उसको कहते हैं सौन शेप तदाख्यापय तो उसको ये राजयाग में पढ़ा जाता है त्र विधेवनादीना सन्निधिबला अभिशेचनीय अंगत्व मिट्टी प्राप्त राध्यांत अभी अभिशेचनीय नामक कर्म के सनिधि में ये विधेयन आदि पढ़े गए हैं अक्षीय तो होने से पूर्व पक्ष कहेगा कि स्थान प्रमाण स्थान कार्थ सनिधि अभी प्रकरण चल रहा है आगे स्थान तो स्थान का अर्थ सनिधि ये अभिशेचनीय कर्म का सन्निधि में पढ़े जाने से कहते हैं कि सन्निधि बलात् तो अर्थात स्थान प्रमाण से ये अभिसेचनीय का अंग हो जाएंगे अंगत्व प्राप्त राध्यात सिद्धांत तो, अर्थात ये स्थान प्रमाण से अभिसेचनीय का अंग नहीं हो जाएंगे यद्यपि अभिसेचनीय का समीप में पढ़ा गया है एक कहा गया ना तो, राजस्वीय प्रकरण तथा तो ही जहाँ दिया हाँ। उसका नीचे पंक्ति है ना तश्चित अभिसेचनीय संक सोमयागपठित उसके पास में बना दी पढ़ाई अच्छा राधात राधात सिद्धांत राध साध संसिद राज कर्तव्यता अन्वृत्ता विहितादय प्रकरण राज राजस्वय का इति कर्तव्यता आकांक्षा है तो राजस्व कह दिया गया है कैसे किया जाएगा तो कह देंगे ये अभिशेचनीय इत्यादि के द्वारा करेंगे तो कह देंगे राजस्व का इति कर्त्तव्यता आकांक्षा है उसमें अभिशेचन आदि पढ़े हैं तो उसी अभिशेचनीय इत्यादि जहाँ पढ़े गए हैं राजस्व का इति कर्त्तव्यता का मतलब आकांक्षा के अवस्था में कहते विदेह विधेय वनादि भी प्रकरण से पढ़े गए हैं मतलब विदेह वनादि भी उसी प्रकरण में पढ़ा गए हैं पढ़ा जाने से ये राजस्वियों का अंग हो जाएगा तो कहेंगे कि ये समंश नहीं हो जाएगा समन से होने के लिए उसका दोनों पार्सो में अभिशेचनियों का अंग आना चाहिए था ऐसा नहीं है इसलिए समनश से ये अभिशेचन का अंग ये नहीं बन जाएगा तभी यह राजस्व का अंग बनेगा कहेंगे सन्निधि स्थान प्रमाण से क्यों अभिशेचनियों का अंग नहीं हो जाएगा तो कहेंगे स्थान से प्रकरण बलवान है तभी तो एक तो है कि अभिशेचनीय में आकांक्षा नहीं रहा कि प्रथम भाव आकांक्षा स्थान प्रमाण से यह अभिशेचनीय का अंग बनेगा विधेयनादि अगर अभिशेचनिय में कोई आकांक्षा हो तो किंतु तो अभिशेचनीय सोम याग होने से विकृत याग होने से उसका प्रकृति याग हो गया ज्योतिषम तो प्रकृति प्रकृतिबद्ध विकृति ही कर्तव्य कह करके अभिशेचनीय का सारे अंगों का पूर्ति हो गई तो होने से अभी अभिशेचनिय में आकांक्षा नहीं है नहीं होने से सन्निधि में पढ़े जाने पर भी ये स्थान प्रमाण से अंग नहीं हो पाएगा अविशेचनीय का अंग ये विधेवनादि धर्म नहीं हो पाएंगे तभी तो राजसूय का प्रकरण में पढ़ा गया तो राजसूय का जो इति कर्तव्य था आकांक्षा कथम भावाकांक्षा ये अभिशेचनीय इत्यादि बहुत सो मतलब मुख्य याग है उनके द्वारा पूर्ण हो जाएगा ये बात भी कहेंगे तो उसके लिए कहते हैं राजसूय बहु यागात्मको भवती तो, यागात्म तो हे ततश्च सर्व याग शेषत्व विधेयनादिनाम सिद्धि थे अगर ये विधेयनादि जाकर के राजस्व में अंग बन जाएगा तब तो राजस्व में जितने याग होते हैं ये विधेयनादि ये सभी यागों का अंग बन जाएंगे अच्छा किंच तभी तो राजस्व में क्यों गया कहते हैं कि राजस्व में कथम भावाकांक्षा है तो कहेंगे ये पांच पाँच याग राजस्व का मान लीजिए कि अभिसेचन इत्यादि कोई तीन चार याग में उसका इति कर्त्तव्यता आकांक्षा पूरा हो जाएगा तो बाकी ये अभिसेचनों को क्यों लेगा कहेंगे अगर वो चार को लिया ये पाँच को क्यों नहीं लेगा उसका इति कर्तव्यता का आकांक्षा इतने में ही से पूर्ण हो जाएगा ऐसे कैसे निश्चय हो जाएगा तो और भी इसको भी ले, ले लेगा तो ये प्रमाण से कहते हैं कि ये विदय बना दिए राजस्व का अंग बन करके सभी याग का अंग बन जाएगा कि अभिषेचनीय से आकांक्षा विदेवनादिसु निय अभी सेचनीय विकृति याग हो गया उसका प्रकृति याग हो गया ज्योतिषम सोमयाग होने से तो उसका अंग से अभिषेचनीय का अंग की पूर्ति हो गई होने से अभी अभिसेचनीय में काचिद आकांक्षा नहीं है विदेवनादि में तथा अभिसेचनीय से ज्योतिषोम विकृतित्व न ज्योतिष्टोमो का विकार है विकृति है मन से अतिधिष्टे व प्राकृत तदाकांक्षा तो निवृत्त है जो प्रकृति याग ज्योतिषमो उसका अंग अतिदेश हो गए अभिशेचन्य में होकर के ये पूर्ति हो गई तो फिर यह अभिशेचन को और कोई आकांक्षा ये नहीं तो इसलिए विदय बनादि ये अभिशेचन का अंग सन्निधि प्रमाण से नहीं हो करके ये प्रकरण प्रमाण से ये राजस्व का अंग बन जाएंगे और राजस्व मुख्य याग हुआ तो प्रधान याग का अंग ये अवांतर प्रकरण होगा ना मुख्य प्रकरण होगा मुख्य प्रकरण अवांतर प्रकरण होने के लिए संदन चाहिए था अगर अभिशेचन का दो अंगों का बीच में ये बना विदेवनादि पढ़े जाते तो अभांतर प्रकरणों सन्दन से न्याय से अभिशेचण्य का अंग हो जाता किंतु ऐसा नहीं हुआ पृष्ठ संख्या 100, 100 में में इद स्थान बलवत इदम प्रकरण स्थान से बलवान है अतएव अक्षेर दीव्यती राज्यति देवनादर्म जो देवना अक्षीर दीप्यती राजनीय जिनाती स्वन शेपम ये सब धर्म अभिशेचनीय सन्निध पठिता अपि अभिशेचनीय हो गया अभिकृति आग तो इसका समीप में पढ़े जाने पर भी स्थान न तदंगम स्थान प्रमाण से अभिशेचनीय का अंग नहीं होंगे किंतु प्रकरण प्रमाण से राजस्व का अंग होंगे ऐसे ये कहा तो यह प्रकरण प्रमाण का ये विचार पूरा हुआ आगे कहते हैं प्रकरण के आगे आगे स्थान देश सामान्यम स्थानम ऐसे कहा गया सन्निधि विशेषत्व व ऐसे भी, भी। दूसरा वाक्य है उसमें ये देखिए संस्कृत टीका दिया है स्थानम लक्ष्यति देश सामान्य मिति उसके आगे दिया है सन्निधि विशेषत्वम इति लक्षणांतरम अर्थात यहाँ जोड़ना पड़ेगा देश सामान्यम स्थानम आगे मूल में ही लिखना पड़ेगा सन्निधि विशेषत्वम वह तो सन्निधि विशेषत्व इति स्थानांतरम ये अगर मूल में नहीं होगा तो कैसे कहेंगे तो देश सामान्यम समान देश होना चाहिए अथवा सन्निधि विशेष होना चाहिए ये क्या है सन्निधि विशेष समान देश कहते हैं तद द्विविधम पाठ सादस्यम अनुष्ठान सादस्यम च पाठ से सादस्य है अर्थात समान स्थान है अर्थात जैसे कहते हैं ना ये टेबल मैच करते हैं ना एक का एक कौन होगा दो का दो होगा तीन का तीन होगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि पाठ सादृस्य कहीं अंगी सब क्रम से पढ़े गए हैं और अन्यत्र कहीं बीच में बहुत सारे व्यवधान है अन्यत्र कहीं तीन अंग क्रमश से पढ़े गए हैं अभी ये तीन अंग किसका अंग कहते हैं कि जो अन्यत्र तीन अंगी दूर में कहीं पढ़े गए हैं ये पाठ सादश्य समान क्रम से पढ़ा गया है और दूसरा हो गया अनुष्ठान सादश्य अनुष्ठान का सादश्य अर्थात समान काल में अनुष्ठान किया जाता है समान देश में पढ़ा गया है अथवा तो समान काल में अनुष्ठान होते हैं तभी अंग अंगी निर्णय हो जाएगा स्थानम क्रमश अन्थान्तरम स्थान एक प्रमाण हो गया कि हैं क्रम जिस क्रम से यहाँ पढ़े गए हैं अंगी उसी क्रम से वहाँ अंग पढ़ा गया तो स्थान क्रम और क्रम ये अनुष्ठान में भी क्रम जिस क्रम से पढ़े गए हैं उसी क्रम से अनुष्ठान करना है तो ये स्थान का अर्थ ये क्रम हो गया अनर्थांतरम अर्थात अर्थांतरम था, नहीं है अर्थात पर्यायवाची पाठ सादस्य सादस्यम अभी द्विविधम पाठ सादस्य कैसा है कहते यथा संख्या पाठ है सन्निधि पाठश्च दूर दूर में पढ़े गए हैं किन्दु यथा संख्यम एक का अंग एक दो का अंग और संधि पाठ पास में पढ़े गए हैं इस प्रकार की ये यथा पाठ सदेश में ये दो प्रकार के हो गए इसमें और कुछ विशेष नहीं है अच्छा। आगे पहले स्थान साद्य में पाठ सादेश्य दिखाते हैं पाठ सादेश्य और सन्निधि सादस्य कहा गया तो पाठ सादेश्य में क्या दिखाते हैं तत्र ऐद्राग्न एकादश कपाल निर्वपेत ईंद्राग्न अर्थात इंद्र और अग्नि ये दोनों देवता अस इंद्रश्च इति इंदिराग्नि हो जाएगा तो और आगे इंद्राग्नि देवता अश होकर ऑन हो जाएगा अर्ण होने से ही कार चला गया आदि वृद्धि हो गई ईंद्राग्न ईंद्राग्न एकादश कपालम एकादश एकादशसु कपाल संस्कृत हो गया एकादश कपाल तो यहाँ दिगु समास प्रमाणे लो दिगोर्ित्यम अभी यहाँ तो प्रमाणार्थ बने संस्कृतम तो संस्कृत अर्थ में भी जो दिगु से ये तो नित्य लोप हो जाएंगे जो प्रत्यय होगा इसलिए एकादश कपालम में संस्कृत प्रत्यय होकर के लोप हो गया अच्छा और आगे आता है वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपित वैश्वानर के लिए द्वादश कपालम निर्वपित अर्पण करें द्वादश कपालम अर्थात बारह कपाल में इंद्राग्नि के लिए एकादश कपाल इति एवं क्रम विहितेश ये क्रम में ये ध्व ये कर्म पढ़ दिया गया आगे कुछ दूर में जाकर के इंद्राग्नि रोचना दिव इंद्र और अग्नि रोचना दिव अर्थात ये दिवलोक में ये रोच अर्थात दीप्ति मंत्र हो ये उनका स्तुति हो रहे इति आदि नाम आदि कहने से प्रथम वाक्य था इंद्राग्न इंद्राग्नम एकादश कपालम उसके लिए तो स्तुति वाक्य हो गया रोचना दिव दूसरा कर्म वाक्य हो गया वैश्वानरम द्वादश कपालम उसके लिए स्तुति वाक्य है देखिए दक्षिण पार्श्व में संस्कृत में तृतीय पंक्ति में है अच्छा द्वितीय पंक्ति में देख लीजिए प्रथम से ईंद में इंद्राग्नेगश इंदिराग्निरोचना दिव याज्यानुवाक्यायुगल अंग हो जाएंगे और दूसरा था वैश्वानरम द्वादश कपालम द्वितीय से वैश्वानरमी वैश्वानरेष्टियाग से वैश्वानरो अजीजनत वैश्वानों अजिजनत जन धातु से लूग होकर के अजीजनत बन जाएगा अजीकमज जैसा होता है इति तो अजीजनत् द्वितयंगमूल में जहाँ पाठ चलता था इंद्राग्निरोचना तो कर्म के लिए अंग हो गया द्वितीय कर्म के लिए द्वितीयकर्मक वैश्वा नो अजीजन इत्यादीना याज्यानुवाक्या याज्याक तये तो याज्ञ्या और अणुवाक्या कहते हैं याज्या अध्य अधर कर्म करेगा और जो होता होगा वो मंत्र पढ़ेगा तो यज्ञ अधूर्य को कहेगा यज कौन अभी होता होता मंत्र पढ़ेगा अधूर्य कार्य करेगा तो कहेगा कि यज याज्ञ करो तो करके आगे जो मंत्र पढ़ेगा होता उसको कहा जाएगा याज्ञा इसी प्रकार के होता कहेगा अनुग्रही अर्थात हम उच्चारण करेगा आगे आप इसको उच्चारण करें कभी कभी कर्म करने का समय वो कहता है न कि आप लोग बोलिए संकल्प करने का समय कहता है वहाँ इस प्रकार के मंत्र आएगा अनुग्रूही तो हमको समझ में नहीं आता आजकल वर्ग के लोग कह देता है आप इसको भूलिए अभी तो अनुग्रूही करके जो वाक्य कहेगा उसको कह जाएगा अनुवाक्या तो ये याज्ञ अनुवाक्या इत्यादि मंत्राण यथा प्रथम प्रथमस्य प्रथम द्वितीय से द्वितीय एवं रूपो विनियोग ये यथासख्य पाठा कर्म दो पढ़ दिए गए हैं और उनका याज्ञ अनुवाक्य मंत्र भी दो पढ़ देंगे गए हैं तो यथासंख्य प्रथम का प्रथम द्वितीय का द्वितीय ये अंग ये निर्णय हो जाएगा ये हो गया पाठ सदस्य तो यहाँ जो पाठ सदस्य में यह हो गया यथासख्य पाठ सदस्य जैसे संख्या है उसी मुताबिक ये हो गया ठीक है जहाँ तक पूर्ण मतलब